श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी सुबोधानंद डेढ़ सौ से भी अधिक वर्ष पूर्व उस समय के कलकत्ते के हरे भरे वृक्षों और बेलों से घिरे एक निर्जन स्थान में एक ब्रह्मचारी सिद्धेश्वरी काली माता की मूर्ति स्थापित करके साधना में तलनीन रहते थे महानगरी के विस्तार के साथ उस अंचल में भी भीड़ बढ़ने लगी यह देखकर ब्रह्मचारी ने जगदम्बा से कहा माँ मैं तो अब यहां नहीं रह सकूंगा और ठीक उसी समय जगदम्बा का आदेश पाकर श्री शंकर घोष ने मां काली की पूजा का भार ग्रहण करते हुए ब्रह्मचारी जी को स्वाधीन कर दिया ठंडनिया के प्रसिद्ध सिद्धेश्वरी देवी तभी से घोष वंश की सेवा पूजा ग्रहण करती आ रही है इस इलाके में शंकर घोष लेन आज भी उन्ही वंश चूड़ामी का नाम धारण करते हुए धन्य हो रहा है स्वामी सुबोधानंद के पिता श्री राम कृष्णदास घोष इन्हीं शंकर घोष के पुत्र थे उनकी माता का नाम नयन था 23 नंबर शंकर घोष लेन में इनका मकान विद्यमान है कृष्णदास का ब्राह्मण समाज में आना जाना था तथा बीच बीच में वे अपने पुत्रों को भी वहां ले जाया करते थे इसके अलावा वे अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथ लाकर अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे सुबोधानंद महाराज कहते थे बचपन में मैं साधु संतों की जीवनी अधिक पढ़ा करता था देखता था कि उनके जीवन धारा कैसे परिवर्तित हुई भक्तमती माँ नयन तारा भागवत आदि ग्रंथों का पाठ करती थी तथा बच्चों को पौराणिक आख्यान आदि सुनाकर उनमें धार्मिक अभिरुचि जागृत करती थी संभवतः इन्ही संस्कारों के फलस्वरूप स्वामी सुबोधानंद अपने आयु के अंतिम दिनों में भी बेलोर मठ की दूसरी मंजिल के गंगा की ओर वाले बरामदे में काफ़ी देर तक अध्यात्म रामायण आदि ग्रंथों को पढ़ने में लगे रहते थे और पूछने पर कहते थे इससे मन में सद्भाव बना रहता है स्वामी सुबोधानंद का पूर्व नाम सुबोध चंद्र घोष था अधिकांश गुरुभा से कम उम्र होने के कारण वे लोग उन्हें स्नेहपूर्वक होका बंगला में छोटे बच्चे को स्नेह पूर्वक खोका कहते हैं कहा करते थे रामकृष्ण संघ में वे खोका महाराज के नाम से जाने जाते थे उनकी माता का विश्वास था कि देवता की कृपा के फलस्वरूप ही उन्हें इस पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है अतः वे उन्हें देवता कहकर पुकारती थी सुबोध का जन्म 8 नवंबर अठारह ईस्वी शुक्रवार कार्तिक शुक्ला द्वादशी को रात साढ़े बजे हुआ था उनके जन्म के पहले कलकत्ते में एक जोर की आंधी आई थी इसलिए घर में कोई कोई उन्हें झोड़ो यानी झंझावाती कहकर भी पुकारते थे शैषो काल से ही सुबोध की प्रत्येक क्रियाकलाप तथा वार्तालाप में एक ऐसी सरलता एवं तेज युक्त मधुरता व्यक्त होती थी कि जो अनायास ही हम जोलियों तथा बड़ों का भी चित्त आकृष्ट कर लेती थी इसके अतिरिक्त विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि के फल स्वरूप अध्यापकों की प्रशंसा भी अर्जित की थी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना समाप्त हो जाने पर दे अल्बर्ट कोलेजिएट स्कूल में भर्ती हुए और बाद में विद्यासागर महाशय के विद्यालय में पढ़ने लगे विद्यालय में गणित में उनकी विशेष योग्यता दिख पड़ती थी इन्हीं दिनों सुबोध के पिता ने उन्हें श्री रामकृष्ण के बारे में बताया तथा केशव चंद्र सेन के साथ उनके मिलन का विस्तार से वर्णन किया केशव बाबू की पत्रिका से भी सुबोध को उनके बारे में काफ़ी जानकारी मिली बाद में पिता के द्वारा लाई हुई पुस्तकों में सुरेश चंद्र दत्त विरचित परमहंस राम कृष्णेर उक्ति नामक बंगला पुस्तक उनके हाथ लगी जिसे पढ़कर उनके मन में इन महापुरुष के दर्शन की इच्छा अत्यंत तीव्र हो गई उन्होंने पिताजी से स्वयं को दक्षिणेश्वर ले चलने का आग्रह किया पिताजी सहमत हुए और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे परंतु सुबोध के लिए यह विलम्ब असह्य हो उठा उन्होंने अपने सहपाठी तथा पड़ोसी मित्र छिरो चंद्र मित्र के साथ सलाह की और अनुसार अठारह सौ ईस्वी की रथ यात्रा के दिन सूर्योदय के पहले ही दोनों एक साथ दक्षिणेश्वर को चल दिए हमने स्वामी सुबोधानंद की जीवनी ओ पत्र नामक बंगला ग्रंथ के आधार पर यह विवरण दिया है वचनामृत के अनुसार खोका महाराज ने 1885 सौ ईस्वी में प्रथम बार श्री रामकृष्ण देव के दर्शन किए थे रास्ता दोनों के लिए अजाना था अतः गंतव्य स्थान को पीछे छोड़कर वे अरियादह पहुंच गए वहां उन्हें पता चला कि दक्षिणेश्वर जाने के लिए उन्हें पीछे लौटना होगा शहर में रहने वाले सुबोध के लिए धान के खेत तथा ग्रामीण वातावरण देखने का यह पहला ही मौका था अतः इससे उन्हें आनंद तो काफ़ी मिला पर देरी हो जाने के कारण माता पिता को चिंता होगी तथा वे नाराज़ होंगे इस भय से उन्होंने कहा छिरोद चलो लौट चले दोपहर तो हो गई है, रात होने के पहले घर पहुंचना जरूरी है परंतु छिरोद ने उन्हें धीरज रखने को कहा और वे शीघ्र ही दक्षिणेश्वर पहुँच गए